ृदपुराल करुणय नमा भगवत्द शंकर लोकशंकर शंकराचार्य केशवं बातरायण सूत्र भाष्य पुनः वंदे भगव के ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में नवम अधिकरण तदिगमाधिकरण नाम से है जिसमें ज्ञान के बाद पापों की क्या गति होगी पाप नष्ट होते हैं या नष्ट नहीं होते हैं क्योंकि एक सामान्य नियम है जिसको अबाध्य नियम नित्य नियम माना जाता है वो नियम कहता है ना भुक्तम क्षीय कर्मा कल्पकोडि को डिशर जो किया है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता उसको भोगना ही होगा तो कर्म का नाश नहीं होता है ये नियम कहता है इसलिए अब ज्ञान होने के बाद में सर्वत्र कर्म का नाश सुनाई पड़ता है विद्वान पुण्य पापे विधू या श्रियंदे चास्त्य कर्माणी इत्यादि बहुत सारे वचन है इसलिए यहां ये प्रसंग ला करके पुण्य का पाप का दोनों का अलग अलग करके विचार करेंगे और उसके बाद आगे प्रारब्ध कर्म का भी बताएंगे वैसे हम जानते हैं कर्म का जो विभाग है अर्थात जो पूर्व संचित कर्मों का विभाग है उसमें मुख्य रूप से तीन विभाग दिया है संचित कर्म जिसका ऐसा स्वरूप होता है कि तो पूर्व पूर्व में जो आपने कर्म किया उन कर्मों का संस्कार आगामी फल देने के लिए जो एकत्रित रहता है उसी को संचित कहते संचित का अर्थ होता है संचय एकत्र करना उन कर्मों में दृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय इत्यादि विभाग में अनेक होते हैं तो वो संचित कर्म होता है और संचित कर्म से प्रारब्ध कर्म बनता है संचित कर्म में जो परिपक्व होते हैं एक भवि को होकर के जो कर्म होता है और जिसमें कोई अन्य प्रकार से प्राश्चित आदि के द्वारा बाध नहीं हुआ ऐसा कर्म होगा वो परिपक्व होकर के तत्सदृश कर्मों के साथ में एक जन्म को उत्पन्न करता है सतिमोले तद्विपाको तद्विपा को ऐसा सूत्र में कहा तो उस कर्म से जन्म आयु और भोग तीनों सिद्ध होते हैं तो जाति आयु और आयुर्भोग इस प्रकार से प्रकट होता है उसी को हम जन्म कहते हैं वही जन्म के बाद जो कर्म कार्य उसका नाम प्रारब्ध कर्म होता है प्रारब्ध कर्म का यह स्वभाव है भोगेर तक्ष भोग से ही उसका नाश होता है अन्य प्रकार से उसका नाश नहीं करता। सकते ये माना जाता है ये संचित और प्रारब्ध हो गया तीसरा जो कर्म है उसका नाम आगामी कर्म कहते हैं या भविष्यमान कर्म है वो इस जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किया है जिसका परिणाम अब आना है आना बाकी है ऐसे आगामी कर्म होते हैं तो संचित और आगामी में यही भेद है कि संचित पूर्वा तो होते हैं आगामी अभी वर्तमान में करके अब आगे उसके लिए इंतजार कर रहे उसका फल का इंतजार कर रहा है ऐसे होता है और उसमें भी आगामी वे भी ऐसा होता है दृष्ट जन्मवेदनीय अदृष्ट जन्मवेदनीय दो होते हैं और बलाबल के अनुसार उसका परिणाम में निश्चित होता है यदि अति बलवान है कर्म तो वो तुरंत ही फल देगा पुण्य हो पाप हो जो भी हो तुरंत फल देगा यदि कम कमजोर है बलवान कम है तो बलता के अनुसार वो आगे आगे काल में फल देगा त्रिभिर वर्षे, त्रिभिर मासे त्रिभीर पक्षे, त्रिभीर दिने ही अत्युत्कट ही पुण्य पाप ही इन्ह व फलमशनते ऐसा कि आपके पास पुण्य और पाप यदि अत्युत्कट है उसके उसकी शक्ति कितनी है तीव्रता कितनी है उसी के अनुसार या तो त्रिभी दिन तीन दिनों में फल मिलेगा यदि अत्युत्कट है त्रिप तीन दिन में मिलेगा तीन हफ्ते में मिलेगा तीन सप्ताह वार में पक्ष में मिलेगा त्रिविर पक्ष त्रिविर मास ही तीन महीने में मिलेगा और त्रिवीर वर्ष ही कभी इसमें नहीं होता है तो आगे जन्म में भी हो सकता है जैसा आप रखेंगे वैसा होगा वो आगामी कर्म के बारे में ऐसा कहा इस प्रकार से यह वो कर्म आके फल देता है और इन तीनों को छोड़कर ये तीनों जो है कर्म के परिणाम विपाक है परिणाम विपाक विपक्ष्यमान कर्म ये है तीन किंतु जो जिसको आगामी कर्म कहते हैं या क्रियमाण कर्म कहते हैं जो अभी किया जा रहा है इस प्रकार के कर्म में हम तो उसमें भी ये विभाग करते हैं एक तो दो विभाग होता है जो संस्कार से संबंध कर्म होते हैं वो संस्कार से संबंध कर्म में दो विभाग होता है श्रौद कर्म और स्मार्त कर्म और जो सामान्य इसमें एक और जुड़ता है स्वाभाविक कर्म जो स्वाभाविक कर्म में इसको ऐसा कहा जाता है कि जो शरीर को चलाने के लिए पशु पक्षी आदि सब जो करते हैं वो स्वाभाविक कर्म होता है तो आहार निद्रा भय मैथुन इसमें स्वाभाविक कर्म को ये चार में माना आहार निद्रा भय मैथुन इसके संबंध में जो जो किया जाता है सब स्वाभाविक कर्म होता है। तो स्वाभाविक कर्म और श्रौद कर्म स्मार्थ कर्म इस प्रकार से कर्म का उस विभाग में आएगा स्वाभाविक कर्म का कोई ऐसी गिनती नहीं है क्योंकि तो स्वाभाविक कर्म तो अज्ञानवश जो करता ही रहता है और जो सौर स्रौद और स्मार्त कर्म आते हैं श्रौद स्मार्त कर्म में यह विभाग होता है सौ स्रौद स्मार्त कर्म में चार आश्रम और चार वर्णों को लेकर के विभाग मिलता है और उसमें भी जो कर्म आप करते हैं कि सकाम कर्म निष्काम कर्म इत्यादि भाव में भी अलग अलग होता है इसमें कामना के साथ जो कर्म करते सकाम कर्म होता है और निष्काम कर्म होते हैं और उसमें जो है नित्य कर्म होते हैं और नैमित्तिक कर्म होते हैं ये सब उसी में विभाग है नित्य कर्म है नैमित्तिक कर्म है काम्य कर्म है और प्राश्चित कर्म है और निषिद्ध कर्म है निषिध कर्म इतने प्रकार के कर्म का विभाग है तो इसमें जो ये सब जो है क्रियमाण कर्म के संबंध में जो स्वाभाविक कहो अथवा स्रौद स्मार्थ ये विभाग में कहने से सब क्रिय में मतलब ये आगामी फल दे सकता है और जैसा उसका फल होगा इस प्रकार से फल मिले और उसमें नित्य कर्मों का फल तो केवल शुद्धिकरण मानते हैं क्योंकि उपातः दुर्दक्षया मानते हैं उसी को संकल्प करते हैं नित्य कर्म के लिए उपातः दुर्दक्षार्थम ऐसा करते तो नित्यकर्म उसी में आ गया नित्य कर्म का अर्थ प्रतिदिन करना ऐसा नहीं है नित्य कर्म का अर्थ आपको अवश्य करना चाहिए संवत्सर में भी एक बार करे तो वो भी नित्य कर्म होता है कि जैसे प्रतिदिन जो करते हैं वो भी नित्य कर्म होता है पाक्षिक करते हैं वो भी नित्य कर्म होता है आयन कर्म होता है नित्य कर्म होते हैं तो आधुनिक कर्म पाक्षिक कर्म और आयन कर्म इस प्रकार से सब होता है संवत्सरीय कर्म इत्यादि सब नित्य कर्म में आते है एक समस्प्रेम करना होता, होता है ऐसे भी होता और नैमित्तिक कर्म तो यही है कि जैसा कोई निमित्त आ गया जैसा कोई बच्चे का जन्म हो गया एक नैमित्त कर्म आचरण करना पड़ेगा किसी की मृत्यु हो गई वो एक निमित्त है उसका आचरण करना पड़ेगा अभी ग्रहण आ गया ग्रहण के समय में जो कर्म करना है वो एक नित्य नैमित्त कर्म है इसी प्रकार कुछ आपत्ति आ गई उसके लिए भी होता है जैसा अभी घर जल गया या कुछ आग आगजनी हो गई ऐसे ऐसे कुछ होता है तो उसमें सब निमित्तस को लेकर के ले निमित्तिक कर्म होते हैं काम्य कर्म तो आप जानते यह कामना को लेकर के कर्म होता है और उसको निषेध करने के लिए जो कर्म हो गया तो प्राश्चित कर्म होता है पाप कर्म होने के बाद उसको निवारण करने के लिए जो उपाय कहा गया उसका नाम प्राश्चित कर्म है और निषिद्ध कर्म जो निषेध किया गया है शास्त्र ने आ, उसका आचरण करना ये होता है निषिध कर्म तो विधि के अंतर्गत मानते हैं तो विधि दो प्रकार की होती है जो कर्तव्य विधि और अकर्तव्य निषेध मतलब निषेध होता है इस प्रकार से निषेध विधि दोनों प्रकार के होते हैं ये प्रतिषेध विधि विकल्ते तो ये सारे कर्म के जो है विभाग है ऐसा इनमें अब जो ज्ञान होने के बाद में क्या नष्ट होता है इस पर विचार करना इतनी सारे इसके विभाग हैं ज्ञानी का भी कुछ क्रियमाण कर्म होता है वो जब तक शरीर रहेंगे कुछ न कुछ तो करते रहेंगे और प्रारब्ध तो अवश्य होगा शरीर पाद पर्यंत प्रारब्ध रहेगा बाकी जो आगामी है और संचित है ये इनका जो है कुछ विचार किया जा सकता है इनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है और बाकी जो है काम्य कर्म नित्य नैमित्य का इत्यादि जो विभाग है वो कोई भी नहीं होता स्वाभाविक कर्म से वो पहले से उठे हुए होते हैं क्योंकि स्वाभाविक कर्म निवारित करके ही आप संस्कार के द्वारा संस्कारित होकर के जो कर्म करते हैं वो होता और जब तक संस्कारित होकर के कर्म नहीं करेंगे माने ये जो श्रौद स्मार्त कर्मों का आचरण नहीं करेंगे तब तक आप स्वाभाविक कर्म के ही वश में हैं, ऐसा माना जाता है आप कोई भी जाति में कहीं भी वर्ण में कहीं भी जन्म लिया हो जब तक श्रद्धा स्मार्त कर्मों का आचरण नहीं होता है तब तक उसको स्वाभाविक कर्म के ही माने जाते ऐसा है ये सब कर्म की स्थिति है इसको लेकर के यहाँ अभी सूत्र आया पहले तो न्याय संग्रह हो गया था न्याय संग्रह में संक्षेप करके कहा तदिकगम उत्तरपूर्वाघयोरश्ल विनाश तद्यपा तदधिगे तदिगम ब्रह्म के अगम होने पर तदाधिगमे उत्तर पूर्वाघयो हो तदिगम के बाद में जो सप्तमी एकार था उसका लोभ हो रखा है तदधिगमे उत्तर पूर्वाघयो हो उत्तर और पूर्वाघ का अघ मैने पाप होता है तो उत्तर अघ आगे आने वाला पाप माने ज्ञान के बाद में कोई पाप होता है पाप यदि माना जाता है उसका और पूर्व जो संचित में पहले जो भी था उन दोनों का अश्लेष और विनाश दोनों होता है अश्लेष होगा उसके साथ संबंध नहीं होगा और विनाश है जो पूर्व है उसका नाश होता है जो ज्ञानाग्नि होने के बाद सर्वकर्माणि नष्ट होता है बोलते है उसका नाश होगा और आगे आने वाले के साथ अश्लेष होता है संबंध नहीं होता यह पहले कहा ये दोनों होता है कि उत्तर और पूर्व का दो अलग किया उत्तर से आप क्रियामान और आगामी को लेंगे और पूर्व शब्द से संजिद को लेंगे तो संजिद और आगामी इन दोनों का अश्लेष और विनाश होता है एक का विनाश होगा और दूसरे का अश्लेष होगा पूर्व का विनाश और उत्तर का अश्लेष संबंध नहीं होगा किसको तद है उसका ज्ञान होने से किसका ज्ञान होने से ब्रह्म की चर्चा है ब्रह्म ज्ञान होने से ज्ञान होने के बाद में ऐसा होता है क्यों तदव्यपदेशात एक कहा ऐसा ही सूत्रों में धर्म सूत्रों में श्रुदियों में स्मृतियों में व्यपदेश हुआ है ऐसा निश्चय हुआ है इसलिए सामान्य नियम को भंग करके यहां विशेष नियम को मानना पड़ेगा ऐसा कहीं गदस तृतीय शेष अब भाष्यकर कहते हैं कि अब जो है तृतीय का शेष समाप्त हो गया कि तृतीय का शेष विचार जो आ, साधन को लेकर के उपासना को लेकर के इत्यादि विचार बीच में आया था वो पूरा हो गया अब यहां से लेकर पक्का फल का ही विचार करेंगे ऐसा कहने के लिए बोला गदस तृतीय शेष अथ इदानी ब्रह्म प्रतायते अब जो है यहां ब्रह्म विद्या के फल के प्रति ब्रह्म विद्या का फल किस प्रकार प्राप्त तो होगा इसके प्रति चिंता प्रतायते चिंता प्रतायते ये प्रतायते क्या क्रिया है प्रतायते। प्रतायते मन विस्तार करता है तानु विस्तार धातु से तानु विस्तार धातु से ये कर्मणि रूप किया है तायत प्रतायत अब जो विस्तार किया जाता है इसका अभी और विस्तार करेंगे चिंता उसी प्रकार अभी आरंभ किया जाता है ब्रह्म अधिगमे सती तद अधिगमे का अर्थ किया ब्रह्म अधिगमे वो अधिगमे सप्तमी है सति सप्तमी है तो ब्रह्म अधिगमे सती तद विपरीत फलम दुरीतम क्षीयते न क्षीयते वा यदि संशय ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद उसके विपरीत यानी ब्रह्मज्ञान के विपरीत जो फल है तद विपरीत फल हम दुरीतम जो दूरित है दुख है है पाप है। ये नष्ट होता है कि नहीं नष्ट होता समस्या संशयावत प्राप्तम तो प्रतिवादी को पूछा कि आपको क्या लग रहा है आपका अभिप्राय क्या है आप अपने पक्ष रखिए पहले मतलब किम प्राप्तम उनको पूछा सारे जगह पूछते हैं तो एक, एक शैली बनाया आप एक कैसा उनको प्रस्तुत करना है ऐसे एक होते तो एक पहले विषय उपस्थित करते हैं वो अधिकारण का क्रम के अनुसार जाता है विषय उपस्थित करेंगे यदि विषय उपस्थित करने के लिए कोई उपोदघात की आवश्यकता है वो करेंगे पहले फिर उसके बाद विषय उपस्थित करेंगे विषय उपस्थित के बाद में संशय रखेगा संशय रखने के बाद में पूर्ववादी को अपने पक्ष रखने के लिए मौका देगा पहले कभी कभी ऐसा करते हैं कभी कभी सिद्धांत भी अपने पक्ष रखते हैं बाद में पूर्ववादी बाद में आता तो किम तावत प्राप्त फलार्थत्वाद कर्मण फल मदत्व संभाव्य दे क्षय पूर्ववादी ने कहा कि हमें सामान्य नियम का अर्थ ही करना चाहिए सामान्य नियम यह कहता है कि कर्म किया किस लिए है फल के लिए किया फलार्थत्वाद कर्म फल को उद्देश्य करके कर्म किया और कर्म का ये नियम है कि उद्देश्य करके कर्म करने के बाद में उस उद्देश्य को वो पूरा करके ही छोड़ता वो क्या है ये कर्मफल के सिद्धांत कैसा परिणाम होता है ये सांख्य दर्शन आदि में कहा कि ये जब आप उद्देश्य करके कर्म करेंगे वो कर्म का एक प्रोग्राम हो जाता है और उसके बाद में उस उद्देश्य को मिला करके ही कर्म का परिणाम चलता रहता मतलब जब जब आप कर्म करके समाप्त कर दिया तब से वो कर्म का परिणाम चालू हो जाता वो इसके लिए फल देने के लिए अब जब तक फल देना है तब तक वो इंतजार करते रहेगा मतलब वो चालू है उसका परिणाम चालू है और उसमें ये प्रोग्राम रख दिया वो चालू जो कार्य हो रहा है ना उसमें प्रोग्राम रखा है वो क्या प्रोग्राम है वो फल क्या है वो रखा वो फल को उद्देश्य करके परिणाम होता है इसलिए फलार्थ होगा उसको रोक नहीं सकता क्यों कल हमने कहा यह परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत है उसको रोका नहीं जा सकता वो तो चालू ही चलता रहता आप कर्म किया ऐसे हो जाता कर्म करने का संकल्प किया तो भी ऐसा होता है वो तो संकल्प किया तो फिर संकल्प का परिणाम होने लगता वो किस तरफ जाएगा वो संकल्प जैसा है वैसा जाएगा लेकिन परिणाम तो आएगा ही वो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता कभी है? हमारे अनुकूल हो सकते हैं कभी प्रतिकूल हो सकते हैं लेकिन परिणाम आएगा संकल्प ऐसा ही एक फलार्थ होता है फलार्थ का मतलब वो कोई भी क्रिया कोई भी वस्तु का एक परिणाम उद्देश्य होता वो उसमें उस कर्म में प्रोग्रामड रहते हैं और उसी के अनुसार करता जैसे इसका उदाहरण ऐसा है एक बीज है एक छोटा सा बीज अब वो बीज को आप देखो तो उसमें कुछ दिखाई तो नहीं पड़ता बीज को खोल करके देखने से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा पड़ता है नहीं कुछ भी पता ही नहीं कि क्या इसमें निकलेगा क्या पेड़ निकलेगा कुछ नहीं दिखाएगा लेकिन वो बीज को अब बोने के लिए रखो मतलब बोने के व्यवस्था करके उसको बोने से जैसा उसको अनुकूल परिस्थिति चाहिए वैसे बोएंगे तो क्या होता है कि वो जो बीज है उसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन रहता मतलब उसके आगे क्या क्या परिणाम होना है सारी जानकारी वो बीज के अंदर निहित रहती अब वो बीज का उद्देश्य क्या है वो वहां पड़े रहेगा आप सोचेंगे वो क्या हो रहा है कुछ नहीं पता उसको सारा पता रहता कितने टाइम में वो बड़ा होना है अब कब बारिश आएगी बारिश का पानी मिलेगा पानी मिलने से हम फूल जाएंगे फिर फूल जाने के बाद में वो फट जाएगा फटने के बाद में अंगूर निकलेगा और अंगूर निकलने के बाद धीरे धीरे बाहर जाएंगे बाहर जाएगा तो बाहर का हवा मिलेगा फिर ये जमीन से खाना मिलेगा वो जड़ नीचे छोड़ेंगे तो ये सब व्यवस्था क्रम से करता वो पहले जड़ को नीचे छोड़ते क्यों वो जब पस्ता ऊपर आ जाएगा ना बाद में जड़ छोड़ने से होगा नहीं पहले जड़ छोड़ करके मजबूत करना पड़ेगा खड़ा होने के लिए तो खड़ा होने की व्यवस्था पहले करते हैं और धीरे धीरे फिर बाहर आ जाते जमीन से बाहर आ जाते और एक एक पता जो है बाहर निकलता है बहुत मुलायम मुलायम पत्ते निकलते अंगूर निकलते ऐसे निकलेगा और ये सब क्यों कर रहा है तो ये सब इसलिए कर रहा है कि उसका उसको पता है कि अभी क्या क्या करना है सारा उसका प्लान में है उसके अनुसार वो क्रम से बद, बदलता रहे फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा अपने आप जैसा जैसा उसको मिलेगा वैसा करते जाएगा उसको क्या है फिर एक पेड़ बनना है कोई उसका प्रोग्राम है उसके अंदर तो जब तक वो पेड़ बनेगा तब तक चलता ही रहता बढ़ता ही रहता पेड़ बनने के बाद में फिर पेड़ से फिर एक फल होगा ऐसा करता है। तो ऐसा उसके पास वो संबंध रहता इसलिए वो बीच में आप उसको ध्यान दे दो ना दे दो स्वाभाविक करता ही रहता परिणाम परिणाम को तो करेगा तो फल देगा और क्या करे? यही तो फल होता है इसलिए आप भी एक कर्म करने के बाद में फल होता है जैसे बीज है वो बीज डाल दिया अब वो फल देगा बिना फल से नहीं रहता वो फल करना उसका उद्देश्य है इसलिए फलार्थत्वाद कर्म आप इसको बीच में रोकने की बात कर रहे हैं ये कैसे रोकेगा बीच है ना इसलिए फल मदत्व तो आना संभावित है क्षय फल नहीं देकर के उसका क्षय करना संभव नहीं यदि ऐसा मान लिया जाए कि फल के बिना ही कर्म का क्षय हो जाएगा तो कोई कर्म करेगा नहीं कोई कर्म पर लोगों की आस्था चले जाएगी विश्वास चले कर्म सब किया कोई फल है ही नहीं अब आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं लोग इतना श्रम करके कर्म क्यों करते इसलिए करते हैं कि कर्म करेगा तो फल मिलेगा ऐसा पक्का सोच करके करते और जहां उनकी संभावनाएं क्या कुछ विपरीत स्थिति होने की संभावना रहती है उसके लिए भी वो बहुत सारे सुरक्षा तैयार करते तो सुरक्षित कार्य करने चाहते उसके लिए जो कुछ करना करे तो इसीलिए इसको बीच में थोड़ा नहीं जा सकता फलदाय अस्त शक्ति श्रुत्या समिकता कहते हैं कि ये जो फलदाय शक्ति अभी जैसा हमने कहा ना बीज में वो फल देने की शक्ति रहती वो वृक्षादि रूप में परिणत होकर के सब कुछ करता है ऐसा ही यहां भी फलदाय ही अस्त्य शक्ति श्रुत्या समिका श्रुति ने स्वीकार किया लोगों में तो देखा जाता है लेकिन श्रुति भी यह कहती है कि वो फल के बिना नहीं जाता वो वह नहीं शक्ति उसमें रहती है उस शक्ति का क्षय नहीं किया जाता शक्ति तो वहीं रहता यदि तदंतरे नहीं वहां फलोपभोगम अपवृजियेता ये फल उपभोग के बिना उस शक्ति को प्रयोग करके फल को उत्पन्न कर किए बिना ही अपवृजियेता वो बीच में ही बंद हो जाता है बीच में ही विरक्त हो जाएगा अब अपवृज्य मैंने वो छोड़ देता है बीच में छोड़ देता है तब तो श्रुति ही कदर्थिदा तो ये श्रुदी का फिर क्या अर्थ होगा श्रुदी का अर्थ तो बिगड़ जाएगा कदर्थिदा मैंने दोष हो जाएगा श्रुदी के जो अर्थ में दोष हो जाएगा श्रुदी का तात्पर्य ही नहीं रहेगा क्यों क्यों ऐसे कहती है नहीं कर्म क्षीय देती जो कर्म जो है ना कभी नष्ट नहीं होता ये जो है श्रुति वाक्य नहीं है एक धर्मसूत्र का वाक्य है लेकिन धर्मसूत्र के वाक्य के अनुसार श्रुदी की कल्पना की जाती है स्मरण दी हा धर्मसूत्र है ये तो वो नहीं ऐसा का। कर्म क्ष्रीय दे सका कर्म नष्ट नहीं होता फल अवश्य देगा तो इसीलिए इन श्रुदियों का अर्थ रखने के लिए लोगों का विश्वास रखने के लिए आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि कर्म का फल अवश्य होता है ननु एवं सदी प्रायश्चितोपदेश अनर्थक है प्राप्त तो बीच में पूछता है अभी प्राश्चित का क्या बता रहे कर्म किया है तो फल होगा फिर तो ये प्राश्चित्व क्या करता बीच में प्राश्चित करते ना बोलते हैं प्राश्चित उपदेश हो जाएगा यदि कर्म करने के बाद फल देता ही है वो बीच में छोड़ता नहीं किसी हालत तो प्रायश्चित्व क्या करेगा प्राश्चित उपदेश भी तो शास्त्र में है ना कर्म है। दोष ऐसा इसमें कोई दोष नहीं इसमें क्या है कि नाम अब प्रायस्चित कर्म क्या करता है कि कर्म जो है ये नैमित्तिक होता है कोई निमित्त को लेकर के किया गया होता है प्रायस्तित कर्म जैसे गृहदाहिव किसी का घर जल गया घर जल जाना बहुत बड़ा दोष माना जाता है पाप का कुछ कर्म हो गया अथवा ये हवन आदि करते समय भोजन बनाते समय आग लग गई और घर जल गया तो गृहदाह हो गया तो उसके प्राचित रूप में एक इष्टि करना पड़ता है गृहदाह इष्टि उसका नाम है जैसे आहिद अग्नेर अग्निर्हान दहेत अग्न ये क्षामवे पुरोड़ासम अष्टाकम निर्वपेत ऐसा आता वो अग्नि के लिए क्षामवत अग्नि के लिए ये अष्टाकालम आठ कपालों में पुरोड़ाशा बना करके फिर उसको प्राश्चित भवन करके प्राश्चित कर्म करना पड़ेगा वो ऐसा कहा है यदि वो कर्म फल नहीं देता है तो क्या होगा तो भाष्यकार यहां प्राश्चित कर्म होगा ये कहते हैं ये प्राश्चित कर्म जो है ना नैमित्तिक होते हैं कोई निमित्त विशेष में कार्य हुआ और उसका दोष का निवारण के लिए प्राश्चित कर्म किया जाता जैसा आदि आदिवत गृहष्टि आदि के समान ये होता अभी चायश्चितता नाम दोष संयोगे नधान भवेत अभी दोषक्षपणार्थता फिर भी हम मान लेते हैं अभी च ऐसा भी मान सकते हैं कि प्राश्चित कर्म जितने होते हैं ये दोष के साथ संयोग होने पर दोष संयोग है न विधाना प्राश्चित कर्म कब कहा गया जब आप कोई दोष करते हैं, आपके तरफ से कोई दोष हो जाता है कोई पाप होता है उस समय वो प्राश्चित कर्म करने के लिए कहा तो उसी से क्या होगा कि भवेद भी दोषमणार्थ था वो दोष को नष्ट करता क्योंकि दोष निमित्त है और दोष निमित्त से प्रायश्चित कहा गया तो उस दोष को वो निवारण करेगा ऐसा तो मानेंगे ये भी हो सकता किंतु न तो एवं ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या में तो ऐसा विधान नहीं है ये पूर्वाधिकार है ब्रह्म विद्या को निमित्त मान करके उसी से पूरा कर्म का क्षय होता है ऐसा विधान नहीं है प्रायश्चित में विधान है कोई निमित्त मान करके प्रायश्चित करेंगे तो उससे उसका दोष का निवारण होता है ऐसा शास्त्र में लिखा लेकिन ये ब्रह्म विद्या कोई प्राश्चित कर्म तो है नहीं ब्रह्म विद्या को कोई प्राश्चित कर्म मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। तो फिर ब्रह्म विद्या विधानमस्ती ब्रह्म विद्या में इस प्रकार का विधान तो है नहीं तब तो कहते हैं पूछता है नु अनभ्युपगम्य मने भी ब्रह्मविद कर्मक्ष तदफल से अवश्यम भोक्तव्य मोक्ष सै यदि ब्रह्मज्ञानी का जो कर्म है उसका क्षय नहीं होता है वो अवश्य भोगना ही पड़ेगा तब तो उसको मोक्ष नहीं होगा क्यों ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के बाद भी इतना कर्म का ढेर उसके पास है वो सारे कर्मों को नष्ट करते करते तो नहीं मोक्ष होने वाला तो अनिर्मोक्ष हो जाएगा पर ब्रह्मज्ञान मोक्ष का साधन है ऐसा तो नहीं होगा और फिर मोक्ष मिलेगा भी नहीं किसी को, को मोक्ष मिलता ही नहीं तो कर्म क्षय होगा तब तो मोक्ष मिलेगा और कर्मक्षय होता नहीं वो तो भोगना ही पड़ेगा ब्रह्मज्ञान कर्मक्षय को नष्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा तो अनभ्युवगम्य माने ब्रह्मविद कर्मक्षय यह ब्रह्मज्ञानी का कर्मक्षय स्वीकार ना करने पर अनभ्युवगम्य माने तत्फल से अवश्य भोक्तव्य उसका फल का तो अवश्य भोक्तव्य होता ये भोक्तव्य भोक्तव्य क्या है भोक्तव्य क्या प्रत्यय तो ये भोक्तव्य करने पर उसका अर्थ क्या होगा हाँ भोग भोक्तव्य मैंने भोग करना चाहिए ऐसा होता है भोक्तव्य तो है हाँ करना चाहिए भोक्तव्य तो वो भोग करना ही चाहिए ऐसा होता है अब वो भोग करना चाहिए ऐसा होगा लेकिन उसके साथ ये करना चाहिए बोलने पर करना चाहिए बोलने पर क्या अर्थ होता है अब किसी ने बोला आपको करना चाहिए ऐसा करने पर क्या अर्थ होता है विधि है? है तो विधि सुनने से आपको क्या लगता है हां आपको सुनने के बाद एक लगता है कि अवश्य करना चाहिए वो करना ही चाहिए करना ये चाहिए लगाने पर अवश्य करना ही अर्थ होता है छोड़ नहीं सकते लेकिन यहां देखो उसके साथ एक अवश्य क्रिया विशेषण और जोड़ दिया ऐसे भोक्तव्य का अर्थ भी अवश्य करना चाहिए होता लेकिन और एक अवश्य जोड़ दिया इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होगा भोगे बिना छोड़ा नहीं जा सकता कोई ऑप्शन नहीं है वो डबल डबल बोल दिया तत्फल से अवश्य तो अवश्य ही भोक्तव्य हो जाता मतलब इसके लिए कोई विकल्प ही नहीं है कोई और उपाय नहीं है इसका निवारण करने के लिए उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा वो तो अवश्य भोक्तव्य ही है तब क्या होगा आने मोक्ष तो तुम मोक्ष नहीं होगा तो वो भोगता रहेगा कर्म का फल तो, तो मोक्ष नहीं होगा तो हमने तो इतना प्रयत्न करके बड़ा जो है ये प्रयत्न करके कठिन प्रयत्न करके वो बहुत जन्म के बाद में ये ब्रह्मज्ञान को प्राप्त किया तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद पता चल रहा है कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया तो फिर भोगना ही पड़ेगा तो फिर क्या होगा ब्रह्मज्ञान तो कोई मतलब का नहीं रहा तो ब्रह्मज्ञान तो का ब्रह्म को जानने के लिए नहीं किया था क्यों ब्रह्म को जानने के बाद में शोक निवृत्ति होना था कोई फल होना था ब्रह्म को खाली जाना और कुछ फल नहीं हुआ तो कौन ब्रह्म को जानने वाली हाँ मुक्ति हो जाए तो वो इसी के लिए किया था अब वो ब्रह्म को जाना तो है ब्रह्म ज्ञान हो गया लेकिन कुछ पल नहीं ब्रह्म को ऐसे ब्रह्म को कौन जानने वाला इससे कोई प्रयोजन तो है नहीं है इसीलिए ब्रह्मज्ञान हो ब्रह्मज्ञान को इसलिए मानते उसे कोई प्रयोजन हो अभी भगवान को भक्ति करके कोई प्रयोजन नहीं है तो कौन करेगा भक्ति क्या मतलब है भगवान को भक्ति करके तो भक्ति करे कुछ भी करे तो प्रयोजन हमें बार बार होता रहना चाहिए एक के बाद एक बार प्रयोजन होता रहे और आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये सब भक्ति करने से हो रहा है तो फिर आप करते रहेंगे नहीं तो नहीं करेंगे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा या तो फिर यदि ब्रह्मज्ञान से पाप क्षय नहीं हुआ कर्म क्षय नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मज्ञान का को कोई प्रयोजन नहीं फिर तो बंधन ही है फिर तो भोगना ही पड़ेगा क्योंकि शरीर के बिना कर्म तो भोगा नहीं जा सकता शरीर लेना पड़ेगा कर्म लेना पड़ेगा इसीलिए अब ये ब्रह्म ज्ञान को अत्युतम मानने के लिए शोक निवृत्ति का साधन मानने के लिए हम ब्रह्म ज्ञान से कर्म क्षय माने हैं कर्म मान करके ये करते हैं तो अब तो वो नहीं हो पाएगा तो मोक्ष नहीं हो पाएगा ये कहा अब उसके लिए पूर्वादि उत्तर देता है ऐसी बात नहीं ये ऐसा है ना नैतिक चल ये सब पूर्वादि का चल रहा है देश काल निमित्त अपेक्षो मोक्ष कर्म बलव भविष्य अब वो क्या कहते हैं हाँ ऐसा है ना अरे मोक्ष नहीं होता नहीं कहते मोक्ष भी होता है मोक्ष होता है लेकिन आपके जो मोक्ष बनाने की तरीका जो है ना वो ठीक नहीं है उसमें नहीं होगा वो ऐसा होता है देश काल निमित्त की अपेक्षा से मोक्ष हो वो तो करते करते कि एक देश विशेष में रह करके जैसा अभी वाराणसी में काशी में रह करके आप साधन करेंगे देश विशेष है तो वहां रह करके कुछ करने से होता है मोक्ष होता है वहां जो भी मरना तो काशी मरना तो मुक्ति काशी मरण करने से ही मुक्ति हो जाती है बस इसलिए वहां जाकर के मरने के लिए लोग जाते हैं वहां आ, वहां जाके आग आग मरने से मुक्ति होती है वहां मरने के लिए अलग व्यवस्था रखी है वहां जाकर के आप कमरा लेकर के रह सकते हैं और जब तक मरेंगे नहीं तब तक वहीं रहना पड़ेगा ऐसा होता है और वहां जाके कमरा लेके रहने के बाद में फिर आपको बाहर जा... नहीं छोड़ेंगे वो वो मरने के लिए हो मरने के बाद ही आपका शव ही बाहर निकालेंगे और जीवन तो जो बाहर नहीं निकालेंगे ऐसा एक आश्रम है काशी आपको पता है नहीं मालूम है वो घर में हाँ ऐसा है एक साथ हाँ दो तीन है अच्छा चलो आपको तो एक बताता तो वह सारी व्यवस्था तो लोग ला करके रखते हैं और रजिस्ट्री करते हैं और फिर जो भी बच्चे लोग ला के रखते हैं जो उनकी इच्छा है तो वो उनका नाम सब रखते हैं और बाद में कुछ नहीं कोई संबंध नहीं बाद में बीच में आकर के देखभाल करने के कुछ नहीं आना अब यहां होने के बाद में शायद वो समाचार देंगे बच्चों को कि हो गया अगर ऐसा समाचार देंगे अथवा वो आकर के कर्मों में भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं उसके लिए उनको समाचार दिया जाता है ऐसा दुनिया में एक ही स्थान होगा ऐसा वो तो काशी की विशेषता है हाँ वो सब व्यवस्था वहां रखते हैं और वो लोग शायद कुछ डोनेशन तो देते होंगे डोनेशन की बजा कहीं से मरने के लिए भी तो डोनेशन देना पड़ेगा डोनेशन <laughs> तो, तो दिए होगा जैसा अभी व्यवस्था वहां अच्छी है हमने तो अंदर जाके नहीं देखा बाहर से देखा कभी एक बार जाते समय किसी ने दिखाया यही आश्रम ऐसा करके आश्रम दा, मनो धर्मशाला जैसा एक संस्था है वो चलाते हैं तो ये वहां देश विशेष में रह करके मरने से ऐसा होता है ये लोग विश्वास करते हैं विश्वास करने के बाद वहां जाते हैं और वहां जाकर के मृत्यु होने के बाद में वहां ना कोई केस होता है ना कुछ होता है वो सभी ने अंगीकार किया है ये इधर ही के लिए आते हैं इसी के लिए आते हैं थोड़ा बहुत दवाई दवाई भी करते हैं वो लो लोग ऐसा नहीं थोड़ा कुछ भी करते हैं लेकिन बाहर नहीं छोड़ते तो ये हो, हो गया तो हो गया फिर वापस नहीं ले जा सकते ऐसा होता है फिर काल विशेष काल विशेष में होता है जो विशेष काल में मृत्यु हो गई तो उसका होता है जैसा उत्तरायण मार्ग इत्यादि के बारे में कहते हैं तो उसी में उत्तरायण मार्ग से मृत्यु होने से उसको मोटर जाता निमित्त विशेष कोई निमित्त लेकर के मोक्ष के लिए कुछ का आपने किया तो उस निमित्त विशेष से होता है लेकिन ये ब्रह्म से नहीं होता ऐसा कहना चाहिए तो देश काल निमित्त क्या करेगा ये कर्म को बाध करेगा और कर्म को बाध करके मोक्ष फल होगा और कर्मफलव भविष्य दी जैसा कर्म फल होता है फल कैसे होता है देश काल निमित्त को लेके होता है ऐसा ही मोक्ष भी देश काल निमित्त के लेके ले होगा ये ब्रह्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं उसके लिए आपने कर्म किया कोई देश विशेष में जाके निवास किया इत्यादि किया तो उसका फल होगा अब बाकी तो नहीं होता है इसलिए तस्मा ना ब्रह्माधिगमे दुरीता निवृत्ति रीति इसलिए ब्रह्म ज्ञान से पाप नष्ट होता है कर्म नष्ट होता है इत्यादि कहना नहीं होगा दुरीद निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से नहीं होता है ये पूर्ववादी ने कहा ठीक है देखिए न्याय निर्णय में कहते हैं यहाँ नीचे से छठवां पंक्ति है नीचे से फलार्थत्वम कथम अस सिद्धमित तो फलनाश्यवाद अदृष्ट से फलदान बिना नाशो नास्ती जो भी अदृष्ट होता है कर्म फल वह तो फल देकर के नष्ट होता है फल के बिना नष्ट नहीं होता ये माना जाता है ये नियम है सामान्य इसीलिए फलदानम बिना सिवाय फलदान वो नाश को प्राप्त नहीं होता तो फलार्थत्व कदम से सिद्धम वो कैसे फल सिद्ध होता है उसका उसके लिए कहा कि फलार्थ के लिए ही वो किया हुआ होता है और नहीं तो नहीं होता ब्राह्मणों न हंधव्य न कलज्जम भक्षत इत्यादि निषेध अनुपत्या दुरिद से सिद्धमित्यर्थः ये जो प्रतिषेध होता है ब्राह्मणों न हंदव्य कलब्जम न भक्षेद इत्यादि जो प्रतिषेध वजन है उससे उसमें पाप होता है ये मालूम होता है ब्रह्महत्या ब्रह्महत्यादि पाप और वो दुरित है और दुरित जो है अनिष्टफल है पाप तो अनिष्टफल है पाप कोई नहीं चाहता उक्तमेव स्फोर यति को कहते हैं यदि इत्यादि से कहा यदि उसका फल नहीं होगा तो फिर कैसे होगा फिर तो आगे तो उसका उसी को विश्वास करके कोई करेगा ही नहीं क्योंकि यदि तद अंतरेव फलोपभोग अवसरगा यदि फल के बिना ही वो नष्ट हो जाता है तो श्रुदी कदर्था श्रुदी का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा श्रुदी दोष होगा श्रुदी में जो कहा वो नहीं हो रहा ऐसा होता है तो श्रुदी अप्रमाण हो जाएगी क्यों ना नहां क्षीयदे कर्म कल्पकोड़ी सदैरपि सदैर भी यदि स्मृदेर भी तो जो कर्म किया है वो बिना भोगे नष्ट नहीं होता है ऐसा ऐसी स्मृति भी है इसीलिए ये अवश्य मानना पड़ेगा भोगाद्रिदे कर्मन न क्षीयदे चे प्रायश्चित तब शंगा करते हैं भोग के बिना यदि कर्म नहीं नष्ट होता है तो प्रायश्चित विधि अनर्थ हो जाएगा प्रायश्चित विधि नहीं भोग के बिना नष्ट नहीं होता है तो प्रायश्चित करने का फिर कोई अनियमित नहीं ये प्रायश्चित का जो है ना बहुत जटिल प्रक्रिया प्रायश्चित किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार करने पर उसका प्रायश्चित बनेगा ये इत्यादि जो है जटिल प्रक्रिया किसी है किसी में प्रायश्चित है किसी में नहीं है ऐसे सब होता है तो जो भी है प्रायश्चित करूंगा विधान तो शास्त्र में है उसके अनुसार तो वो मानना पड़ेगा कि भोग के बिना भी वो नष्ट होता तद है नद विधि नाम दोष निर्हरणार्थत्व अभाव मैं वित्त्या कहते ये जो प्रायश्चित विधि है ना ये दोष निमित्त को लेकर के निमित्तत्व तो उपावत ही एक निमित्त को लेकर के प्रायश्चित कहा जाता है वो सारे पाप नष्ट करने के लिए नहीं होता वो निमित्त विशेष में किया हुआ कोई कर्म है उसमें दोष आ गया तो उसका प्रायश्चित किया जाता है आप जो है ना पहले जा करके पाप करेंगे पाप करने के बाद बाद में प्रायश्चित कर लेंगे ऐसा सोच करके यदि पाप करते हैं उसका नहीं होता है ऐसा तो होता है ना चलो गलती कहिया उसके बाद फाइन भर देंगे ऐसा करके लोग करते हैं अब जो नहीं करने के लिए बोला वो करेंगे करने के बाद में जो फाइन बोला पांच हजार दस है जो भी बोला होगा वो फाइन भर देंगे और हो गया ऐसा ऐसा नहीं होता ये प्रायश्चित की कुछ दूसरी विधि हाँ, यथा जैसे निमित्त क्या होता है प्राचित कहा, कहा, कहा देखना पड़ेगा ये कहता है यस्य अग्निर एक आगी दाहिनी है जो नित्य अग्निहोत्र करता है अग्नि आधान किया हुआ ब्राह्मण है वो नित्य अग्निहोत्र करता उसी के घर में एक दिन जो है किसी कारणवश वो घर में आग लग गया उसी अग्नि से आग लगी तो इसी ऐसा स्थिति होने पर गृहदाह गृहदाहवती आहिता अग्नि अग्नो अधिकारिणी अब उसके अधिकारी क्या है एक तो आहिताग्नि है उसका गृहदाह हो गया ऐसे स्थिति में अग्न ये क्षामासम अष्टा कपालम निर्वे तब ऐसे अग्नि को छामवादी जो अग्नि है नाम के अग्नि है उस नाम के अग्नि को पुरोड़ाशा बनाकर अष्टा में हवन कर देना चाहिए ऐसा क्षामवधि स्थिर विधि इस इष्टि का नाम है क्षामवधि इष्टि ये प्राश्चित है प्राश्चित कर्म में आता तथा पाप संबंधी नरे प्राप्ते और एक पाप संबंधी आदमी है जिसको कोई पाप हो गया ऐसा है तो उसके लिए कहा ब्रह्म द्वादश वर्षिकम वार्षिकम चरेत इत्यादि प्राश्चित विधीयन और वो ब्रह्म है तो वो द्वादश वर्ष तक एक विशेष अनुष्ठान करे बारह साल का अनुष्ठान होता है ये बारह साल का प्राश्चित चलता है ऐसा प्राचित का विधान किया वो भी उसका कुछ पाप कर्म हो गया उस स्थिति में ऐसा विधान किया इत्यादि प्राश्चिता विधीयते तस्मा ब्रह्महा इत्यादि विशेषण अधिकार व्यावृत्ति परम न फल फलमित्यर्थ ये जो ब्रह्महा इत्यादि का जो विशेषण दिया है ये कौन करना चाहिए कैसा करना चाहिए जो कहा क्षाम अग्न ये इत्यादि और ब्रह्मा इत्यादि वाक्य में ये जो विशेषण लगाया है वो अधिया, अधिकारी का व्यावृत्ति करता विशेष अधिकारी के लिए कहा गया है वो सबके लिए नहीं वो प्राचित करने से उसका परिणाम आ जाए ये शास्त्र विधान के अनुसार प्राचित है गृह इष्ट्यादिविपे निन्ने जुहोदी स्खन्ने जुहोदी इत्यादि नैमित्तिक ग्रहणम युक्तम यह गृह गृह स्टिव भाष्यकार ने कहा ये तो कर्मकांड से मालूम होता है तो गृह इष्ट आदि को जैसा करते हैं वैसा यहां भी करना चाहिए जैसे भिन्नेज हो दी, जो घड़ फट गया टूट गया तो उसी को लिए भी कुछ किया जाता है आप जो कलश से या कुंभ से पानी लेते हैं या उसमें दूध लाते हैं ऐसे पात्र होता है ये पात्र फट जाने से ये कहा ऐसे भी उसके लिए निमित्त हो गया वो अशुभ माना जाता है वो गिर करके टूट गया ऐसा होगा तो फिर उसी से भी उसके लिए भी निमित्त मान करके प्रायश्चित का विधान होता व्यावरत्य, जो निमित्त हो गया है निष्पन्न निष्पादयुद अशक्यत्व उसी को पहले गृहदाहादि का कार्य करके फिर उसी का निवारण करने के लिए करेंगे तो वो उसका अधिकारी नहीं होता है, वो अधिकारी नहीं होता ये तो अचानक किसी कारण से हो गया तब वो होता है पाप कर्म करके फिर उसका प्रास्थित करेंगे ऐसा नहीं होता है वो पाप हो गया किसी कारण से गलत हो गया तो उसके लिए होता है तो इसलिए विशेष अधिकारी को कहा है दुरी कर्तव्य योग्यत्व अनिष्ट साधन बोधी प्रायश्चित विधि तत्फल सद्याशं प्रायश्चित नाम दोष निवृत्ति फलत्वे प्रकृति वैषम्य माहा निवृत्ति के लिए भी इस प्रकार का प्रायश्चित हो सकता है ऐसे किसी के आशंका हो तो दुरी निवृत्तेस्तु कर्तव योग्यवाद इष्ट साधनत्व तो बोधी दुरीत निवृत्ति तो कर सकता है करने योग्य है ऐसे में इष्ट साधन का संबंध भी वहां होता है क्योंकि मदिष्ट साधनम ये प्राश्चित जो है मदिष्ट, मदिष्ट साधन है करने से मुझे अच्छा होगा ऐसे भाव से वो प्राश्चित विधि को करेगा तो उसका फल भी होना चाहिए तब कहा ऐसा नहीं होता है कहीं कहीं विशेष स्थिति में होता है तो वो तो वहां दोष क्षय कर देता है कहीं कहीं जहां विधान किया लेकिन वहां होने पर यहां नहीं होता है क्योंकि ब्रह्म विद्या को कोई प्राश्चित के लिस्ट में नहीं रखा प्राश्चित्य संबंधी कर्म नहीं है ब्रह्म विद्या इसीलिए प्राश्चित दोष निवृत्ति करेगा ऐसा भी यहां नहीं कह सकते इत्यादि कहा अभिच इत्यादि से कहा मोक्षशास्त्र प्रामुपत्या विद्या दुरीत निवृत्ते इति है अब ये शंगा करता है ननु इत्यादि से एकदेशी ने संघा किया कि मोक्ष शास्त्र तो है बहुत प्रसिद्ध है ये उपनिषद सारे मोक्ष शास्त्र है तो मोक्षशास्त्र को स्वीकार किए बिना इसका अर्थ लगेगा नहीं ये मोक्ष से दुर्दक्षय नहीं होगा और उसे मोक्ष फल नहीं मिलेगा तो ये मोक्ष शास्त्र तो व्यर्थ हो जाएगा कहते हैं ऐसा नहीं ये मोक्ष शास्त्र जो है ना ये कर्म के समान होता है वो देश काल निमित्त को लेकर के होता है ऐसा पूर्वाधी ने उत्तर दिया ब्रह्मज्ञान से प्रायश्चितभ्यो वैषम्य दुरीत मोक्षशास्त्र अविरोधे चलित महा ब्रह्मज्ञान प्रायश्चित के समान नहीं है और प्रास्तित्व में वैषम्य है समान नहीं है और दुरी अनिवर्तक निवर्तन भी नहीं करता क्यों कोई दुर्द का निवर्तन करता है निमित्त संबंध दुर्ध का निवर्तन पराश्चित करता ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं करता फिर मोट शास्त्र का क्या होगा मोक्ष शास्त्र के साथ विरोध नहीं मोक्ष शास्त्र तो देश काल निमित्त से कर्म के समान हो जाता वो भी फल देता इसीलिए ऐसा ही एक ब्रह्म प्राप्त करके आप सब कुछ सिद्ध करेंगे करके जो आशा लेके बैठे हुए हैं ये व्यर्थ आशा है आपके ये इसका कोई प्रयोजन नहीं वो होगा ही नहीं उसी वो कर्म करना पड़ेगा बड़े बड़े पापों को नाश करने के लिए तरधि ब्रह्म हत्या में वो अश्वमेधे न तो जो अश्वमेधी आ करना पड़ेगा कोई ब्रह्म किया तो अश्वमेधी आ करना पड़ेगा आप कहते हैं नहीं ब्रह्म किया पाप किया कोई बात नहीं ब्रह्म प्राप्त करो तो हो जाएगा ऐसा नहीं होगा वो तो अश्विध करना पड़ेगा तभी होगा ऐसा कहा है शास्त्र में इसलिए उसी के अनुसार मानना चाहिए ये ठीक नहीं है ये कहा न ब्रह्म विद्या दुरीद निर्वहन हे दुरी प्राप्त अनुद्य सिद्धांत सूत्र अवतारे अब हम उत्तर देना चाहेंगे इसके लिए सब युक्ति निकालेंगे कैसा होता है अब ये ब्रह्म विद्या जो है दुर्द निर्वहन का कारण है ब्रह्म विद्या से दुर्द का क्षय होता है ये भाव से सिद्धांत कहना चाहते हैं सूत्र लेकर के कहा एवं प्राप्ति ब्रूमहा। तद अधिकमे ब्रह्म अधिकमे सदी उत्तर पूर्व अघयोर अश्लेष विनाशो भवतः सूत्र का अर्थ किया पूरा उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति में उत्तर पूर्व दोनों अघ अगह का अघ तोता पाप भगवत गीता में ना? ऐसे आया ना अनघ ऐसा शब्द आया अनघ अर्जुन के लिए संबोधन आया अनघ नघ माने निष्पापी है अर्जुन ऐसा भाष्यकार ने एक जगह अर्जुन शब्द का भी अर्थ किया अर्जुन शब्द का क्या अर्थ है ऐसा भी भाष्यकार ने किया अर्जुन मन जो सीधा सीधा सोचता है जो सीधा साधा है उनको नाम उनका अर्जुन है ऐसा ऋजु बुद्धि जिनकी है ऋजु शब्द से ही अर्जुन आया तो अब पूर्वाध और उत्तराध इन दोनों का श्लेष अश्लेष विनाश होगा उत्तरस्य से ये उसका अर्थ करते हैं कि उत्तर में जो हुआ है उसका असंबंध होगा क्योंकि कल्प कहा था कि वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि भाव से मुक्त होता है अकर्त भाव में पहुंचने के कारण उसके साथ उसका संबंध ही नहीं होता और पूर्व से पूर्व जो संजिद में है उसका विनाश होगा तो आगामी का अश्लेष होगा और तो पूर्व का विनाश क्यों तद व्यवदेशा तथा ही व्यपदेशा अभी व्यवदेश क्या है ये बताएंगे ब्रह्म विद्या प्रक्रियायां, संभाव्यमान, संबंधस्य आगामिनो दुरीद अनाभि संबंधम विदुषो व्यपदिशति इसलिए वो कर्म का विभाग हमने बताया इसमें आगामी कर्म का पहले कहा आगामी कर्म के साथ में ब्रह्म ब्रह्मवेदता का संबंध नहीं होता इसका अर्थ दो निकलता है एक तो ब्रह्मवेता होने के उपरांत उसका शरीर रहता है उसी से कुछ कर्म भी संबंध होता है कर्म नहीं होता ऐसा नहीं कर्म संबन्न होता है वो संबन्न हुआ जो कर्म है उसकी यह स्थिति है और अन्यत्र जो पहले हमने उस पर विचार किया है उसी के जो पुण्य पाप जो है ब्रह्मज्ञानी के जो पुण्य है वो उनके शिष्य भक्त आदि में जाता है और उसका जो पाप है वो उनके शत्रुओं में जाता है ब्रह्मज्ञानी को जो निंदा करते हैं और इत्यादि करते हैं उनके शत्रुओं में जाता है ऐसा का वो अपने आप नहीं भेजता है वो जाता है अपने आप ईश्वर करता है वैसे ऐसे करके उसको मिल जाता उस, उससे कोई द्वेष करेगा तो वो ब्रह्मज्ञानी कुछ नहीं करेगा कोई संकल्प को कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ उसका संबंध नहीं लेकिन उनसे जो संबंध हुआ कर्म का दूसरे का होता है और शुक्र दिन है दायम बयंती उनके जो भी संपत्ति आदि है वो उनके सुहृदी जो है उनके साथ अच्छे भाव रखने वाले उनके फल प्राप्त करते हैं ये जो देखा जाता है ऐसी व्यवस्था पहले बताई तृतीय अध्याय में आ गया तो ऐसा ही यहां व्यपदेश किया कि ब्रह्म विद्या प्रक्रिया में ब्रह्म विद्या के संबंध में जब विचार होता है उस समय संभाव्यमान संबंध से जहां सामान्य दृष्टि से कर्म फल के साथ कर्ता का संबंध संभाव्यमान है संभाव्य का अर्थ है भविष्य में किया जाना चाहिए ऐसा संभाव्य मान संबंध अब संबंध बना नहीं लेकिन संबंध के संभावना है संभाव्य मान संबंध से आगामिनो दूरित जो आगामी दुरित है आगे आने वाला जो दुरित है इनका अनभिसंबंधम विदुषो व्यपदिष्य अभिसंबंध राहित्य अनभिसंबंध विद्वान को होता है ऐसे व्यपदेश मिलता है उपदेश मिलता है यथा जैसे पुष्कर बलाश्य आपो न जैसे कमल के पत्ते में जल का संश्लेष नहीं होता है एवं एवं वित्ती एवं इस प्रकार से एवं प्रकार जानने वाले ब्रह्मा वेत्ता में कर्म श्रेष्ठ नहीं होता उसका भी संबंध नहीं होता इति ऐसा कहा तथा विनाश हम ये तो पहले कहा संश्लेष असंश्लेष के संबंध में विनाश के बारे में भी कहते हैं पूर्व उपजित दुर्दस्य विपदिश्य विनाश किसका होगा संचित का होगा दोनों की अलग अलग व्यवस्था एक तो संश्लेष नहीं होगा दूसरे का पूर्व उपजित का होगा क्योंकि जो आगामी का विनाश नहीं कहते इसलिए नहीं कहते कि यह ज्ञानी के साथ संबंध नहीं करने से वो जो कर्म है वो बाकी दोनों को मिलता है सुक्रद और दुष्कृत दोनों का वो प्राप्त हो जाता है ज्ञानी के साथ संबंध रखने वाले के पास जाता है अपने आप में हाँ ये उनको कुछ करना नहीं पड़ता तो वो चला जाएगा इसलिए उसको आगामी में रखा उसका असंश्लेष ज्ञानी के साथ होगा लेकिन विनाश नहीं होगा विनाश हो गया तो फिर उनको फल कैसे मिलेगा और फिर कोई न्या को कुछ सेवा भी नहीं करेगा तो न्या को लोग दक्षिणा दे सेवा इसलिए करता है क्योंकि उनको मालूम है ज्ञानी का जो जो करता है वो उनको मिलता नहीं वो सारे ब्याज सहीद हमको मिल जाएगा ऐसे करके लालच से तो लोग न्याय की सेवा करते हैं लोग भंडारा क्यों करते हैं रोज भंडारा इसलिए करते हैं कि इनको खिलाएंगे तो बहुत पुण्य होगा ऐसे शास्त्र में लिखे रखा है इसलिए तो हमको खाना मिल रहा है नहीं तो कोई इन देने वाला नहीं था ओ लोग जानता है इसलिए विदेशों में नहीं मिलता क्यों उनके किताब में ऐसा लिखा है नहीं? वो नहीं देते हैं वहां नहीं मिलता ऐसा जैसा हमको यहां भंडारा मिलता है वैसा नहीं मिलता वो तो वहां भीख देते वो अलग बात है यहां तो ऐसा नहीं बड़े सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए और दक्षिणा दे करके फिर पूजन कर करके आपको भोजन खिलाते सब फ्री में अब ऐसा फ्री में खिलाते हैं तो सुनकर के वो लोग का आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे बुद्ध है तो इतने ऐसे फ्री में सबको खिलाते रहते और ऐसे करके वो सोचते हैं वहां फ्री में खिलाना नहीं होता है ना कुछ ना कुछ मतलब होता है इसी होता है चैरिटी तो करते हैं वो लेकिन वो चैरिटी का उनका अलग हिसाब होता है ऐसे जो दुखी है पीड़ित है उनको चैरिटी करते हैं अब जो स्वस्थ है उनको कुछ नहीं करता यह तो हम स्वस्थ लोगों के जिनके पास सब व्यवस्था है उनको खिलाते पिलाते ये जो है थोड़ा चैरिटी के हिसाब से नहीं बनता इसलिए हम लोग जो चैरिटी बोलते हैं उनके चैरिटी में अलग है दोनों अलग अलग है वो कंसेप्ट अलग है तो अब क्या है इसलिए यह सेवा करने से क्या होता है कि वो ज्ञानी जो क्योंकि ज्ञानी तो अच्छे कर्म करेंगे ही ना वो तो जो भी करते रहते अच्छे ही तो कर रहे हैं कोई बुरा कर्म तो करेंगे नहीं तो वो अच्छा कर्म का सारा फल मिलेगा और अकर्त्र भाव से कर रहा उसका बहुत बड़ा फल होता है और उनको चाहिए नहीं उनके पास जाएगा नहीं तो बाकी लोगों के पास जाएगा ये आदामी कर्मों का क्रियामान कर्मों का ये फल है लेकिन जो पूर्व दुरित है पूर्व दुरित का तो विनाश होता है ऐसी व्यवस्था है तद यथा ईशा का तूलम अग्नौ तद्यथा ईशी का प्रदूएता एवं घास से सर्वे पात्मान प्रदूयते जैसे एक छोटे से तिनका ईशा ईशिकातुलम ईशिकातुलशिका ये जो घास है छोटे से घास होता है जैसे आपके कुशा घास होते हैं कुशा कुशा घास से भी छोटा होता है जैसे बाहर रास्ते में कभी निकलता है छोटा छोटा सा वो उसी का जो तिनका है उसी का एक जो पत्ता है उसी को ईशिका तूलम बोलते ईशिका तुलम वो सुखा हुआ है अग्नौ क्रोधम अग्नि में डाल दिया अग्नि में प्रेषित करते तब क्या है प्रदूयता एकदम जल करके राख हो जाता, एवं हास्य सर्वे पत्मा न इस प्रकार उनका सारा पाप जिस क्षण में ज्ञान उदय होता है तो सारा सारा नष्ट होता है पूर्वा संचित सात नष्ट तो, जाना तो बना देता अब वो नहीं है स्टोरेज पूरा खत्म हो जाता मतलब पूरे भंडार में आग ले जाता है कुछ उधर से फिर आएगा नहीं अयम अपरहा कर्मक्षय व्यपदेश भवती ये एक प्रकार से बता दिया और इतना ही नहीं है और अगला अलग अलग प्रकार से कई जगह कहा है अपरहा कर्मक्षय व्यपदेशा और भी कर्म का कुपदेश शास्त्र में प्राप्त होता है जैसे भिध्य दे हृदय ग्रंथि छिद्यंद सर्व संशया तस्मिन् दृष्टे परावर उस परावर ब्रह्म को जान लेने पर पर भी अवर हो जाता है जिस ब्रह्म में मतलब बहुत उत्तम स्थिति में जो ब्रह्म है और अव्याग्रता सब उसके नीचे आते हैं ऐसे जो उत्तम ब्रह्म है उत्तम पुरुष है उसको दृष्टे उसके ज्ञान होने पर उसका ज्ञान हो जाने पर क्या होता है विद्य दे हृदय ग्रंथी उसके हृदय ग्रंथि भिन्न हो जाते हैं उसका हृदय ग्रंथि है अज्ञान ये अविद्या मोह के कारण जो ग्रंथि बनी है गांठ बना है वो गांठ टूट जाता है और छिद्य सर्वसंशया सारे संशय उच्छिन्न हो जाते हैं क्योंकि फिर संशय नहीं रहता संशय बड़े खतरनाक होते हैं भगवान गीता में भी कहा है ना ये जो संशय होता है आत्मा विनश्यति संशय होगा उसका तो नाश ही होता क्यों नास्ती अयम लोग उसको तो ये लोग भी नहीं न पर लोग भी नहीं आत्मा विनश्यति ना अयम लोगो स्थि न परो न सुखम संशयात्म नो आज्ञ है अश्रद्धा है और संशय भी है सारे क्वालिफिकेशन है उसके पास पहले तो अज्ञानी है फिर तो श्रद्धा भी नहीं है फिर संशय आत्मा भी संशय आत्मा मतलब ऐसे समशय नहीं वो क्या है ये क्या है ऐसे संशय नहीं जैसा आपको संशय होता है इसमें समशय उसमें समशय व्याकरण में समझे ऐसा होता है वो समशे के नहीं या क्या है कर्तव्य या कर्तव्य को लेकर कर के संशय धर्म को लेकर के संशय ब्रह्म को लेकर के संशय ईश्वर को लेकर के समशय ऐसे संशय अरे ईश्वर है ही नहीं है पता नहीं लोग बोलते है आप दिखता नहीं ऐसा संशय होता अरे ये सब करने से क्या होता है कुछ बता नहीं अब वो शास्त्र कहता है आप नित्य कर्म करो अरे क्या होता है नित्य कर्म से क्या होता है ऐसे संशय होगा तो अज्ञानी तो पहले से है फिर उसके बाद संशय भी होगा तो अज्ञा अश्रद्धा संशयात्मा विनश्चित और उसका नास्ति लोग कहा लोग भी नहीं है वो परलोक भी नहीं है और न सुखम संशयात्मा ना वो कभी भी उसको सुख प्राप्त नहीं होगा अभी दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं ना बहुत सारे जो फैमिली प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा मूल कारण ये यह है। सबसे पहले उदय होता है पर संशय हो करके सब बिगड़ जाते हैं अपने दोस्त के साथ होता है, पार्टनर के साथ संशय होता है और यह संशय करने वाले को कभी भी इस लोग में भी सुख नहीं मिलेगा पर में भी नहीं मिलेगा वो कोई कर्म पूरा कर ही नहीं सकता क्योंकि वो विश्वास करके काम शुरू करते है अंत में जा करके उनको संशय उत्पन्न होता है और फिर छोड़ देते हैं वो ऐसे जीते जीते नष्ट होता है वो कोई कार्य अच्छे नहीं कर पाएंगे क्यों ये संशय आत्मा का भले ऐसे बताए इसलिए वो कहते हैं भगवान कहते हैं कि ये संशय बड़ा शत्रु है ये शत्रु को आप निग्रह करो पहले निग्रह करके तो बहुत कुछ हो गया उससे आगे आप निकल जाएंगे इसलिए संशय जो है बहुत बड़ा नाश का कारण है ऐसा वहां कहा और भाष्यकार भी वहां सुंदर लिखा है वो संशय जो है ना बहुत दोषयक्त होता है तो जैसा भी हो निश्चय करने का प्रयत्न करना चाहिए और विश्वास रहकर के काम करना चाहिए श्रद्धा रहकर के करना चाहिए तो इसीलिए यहां जितने भी संशय है सारे संशय छिन्न हो गया बोला इसका तो मतलब अभी आपको कोई संशय नहीं होगा ऐसा छीन दे कर्माणी अच्छा यह संशय नहीं होगा मतलब ये व्यवहार विषय में नहीं कह रहे हैं यह ध्यान रखना व्यवहार विषय में संशय हो सकता है वो तो ज्ञानी को भी होगा वो कोई पूछ सकता है ये कौन आया ऐसा पूछ सकता है अब वो कौन आया मतलब वो अरे ज्ञानी इनको मालूम होना चाहिए कौन आया नहीं मालूम होता है तो पूछेगा वो व्यवहार के विषय में तो पूछता और आध्यात्मिक विषय में अन्य विषय में उनका संशय तो तस्वीन दृष्टि परावर उसको जानने के बाद में सारे कर्म क्षीण होते हैं ऐसा कहा अब सारे कर्म का यहां कुछ विशेष अर्थ करेंगे वो आगे आपको मिलेगा आगे भाष्य देखिए यदुक्तम अनुभुक्त फलस्य कर्मणः कर्मण क्षयकल्पनाया शास्त्र कदर्थित से आदि अब ने जो जो पक्ष रखा उसी को लेकर उपचार कर पूर्वादि ने ये एक गंभीर तर्क रखा था कि जो उपभुक्त नहीं होगा कर्म उसको आप नष्ट मानेंगे तब तो शास्त्र का अर्थ दूषित हो जाता कदर्थित हम सिया का अर्थ का विशेष ही नहीं रहेगा अर्थ ही नहीं रहेगा ऐसा हो जाएगा क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि जो कर्म करेगा उसका फल होता है आप कहते हैं कर्म किया और बाद में फल नहीं हुआ ऐसा कहते हैं तो नहीं होगा तो कहते हैं देखो फिर ये तो नियम को भंग तो कोई नहीं कर सकता तो नैश बोलते ऐसा दोष नहीं हम तो ये मानेगे हम तो रास्ता निकालेंगे कि वो अनुपभुक्त कर्म का नाश भी होगा और शास्त्र में दोष भी नहीं आएगा ऐसा उपाय निकालेंगे नहीं वयं कर्मण फलदायम शक्तिम अवजानी महे सबसे पहले कहते हैं देखो हम स्वीकार करते हैं हम तो यह नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात को समझिए हम तो यह नहीं कह रहे हैं कि कर्म करने के बाद कर्म के अंदर जो अदृष्ट होता है जिससे फल प्राप्त होता है ऐसी शक्ति का निराकरण हम नहीं कर रहे तो कर्म में कर्म फलदाय शक्ति है और वो शक्ति नहीं है हम निराकरण कर रहे शास्त्र तो कहता है कर्म करने के बाद में कर्म में फलदाय शक्ति उत्पन्न होगी अदृष्ट उत्पन्न होगा ये कहता है इसका हम अवजान ही दे उसके अवमानना नहीं कर रहे उसको थोड़ी निराकरण कर रहे विद्य नहीं बोलते वो शक्ति तो अवश्य शक्ति है वो कर्मफल देती है उसका निराकरण कर यदि उसका निराकरण करेंगे तो शास्त्र का विरुद्ध हो जाएगा जो तो शास्त्र कहता है ऐसा कर्म करने के बाद शक्ति आती है और वो तो कभी भी रहती है वो शक्ति तो रहती है और विद्य देव पुनः बोला कि वो अवश्य शक्ति रहती है शक्ति का क्षय नहीं होती फिर क्या होता है शक्ति का बोलते सातु विद्यादिना कारणांतरेण प्रतिबद्धता दिखी बदाबा ऐसा होता है कि वो शक्ति नहीं रहती ऐसी बात नहीं शक्ति तो रहती है किंतु वो विद्या आदि के द्वारा एक कारणांधर के द्वारा विद्या आदि ना कारणांधर एना कारणांतर मैंने उपाय उस उपाय से उसका प्रतिबंध हो जाता वो शक्ति काम नहीं कर पाती ऐसा होता शक्ति का क्षय नहीं होता शक्ति प्रयोजन में नहीं आती वो काम नहीं कर पाती ऐसा हो जाता वो प्रतिबंध होने पर ऐसा होता क्योंकि कोई भी शक्ति है किसी के किसी के पास भी कोई भी शक्ति है वो शक्ति का प्रतिबंध होने पर वो शक्ति काम नहीं करती है जैसा सूर्य में तपाने की शक्ति है प्रकाश देने की शक्ति है किंतु बादल आकर के सूर्य को आच्छादित करते हैं तो सूर्य तपा नहीं पाता और शक्ति प्रतिबंधित हो जाती है और सब जगह अंधेरा भर जाता है ऐसा होता है तो शक्ति इसका मतलब सूर्य में शक्ति नहीं है ऐसा है क्या नहीं है वो किसी निमित्त से प्रतिबंधित हो गया आच्छादित हो गया ऐसा यहां होता है यहां विद्या आदि के द्वारा कारण के द्वारा यह शक्ति प्रतिबंधित होती है ऐसा हम कहते हैं। शक्ति सद्भाव मात्रे जो शास्त्रम व्याप्रिय दे न प्रतिबंधा अप्रतिबंध और यह भाषेकार की शैली है अब आपको समझा दिया दोनों तरफ शास्त्र क्या कहता है कर्म करने के बाद में फलदाय शक्ति उसमें उत्पन्न होती है फलदाई शक्ति कर्म में रहेगी यह एक शास्त्र कहता अब शास्त्र यह नहीं कहा कि वो प्रतिबंधा प्रतिबंध के कारण भी वो बदलती है ऐसा नहीं कहा प्रतिबंधा प्रतिबंध के बारे में नहीं कहा यदि प्रतिबंध हो गया तो शक्ति रहने पर भी काम नहीं करेगा यह तो आपका प्रत्यक्ष उदाहरण है कई जगह ऐसा होता है इसलिए उसको प्रतिबंध को हटाना पड़ता है तो प्रतिबंध जब निवारित होगा तब शक्ति कार्य करेगी यदि प्रतिबंधित निवा प्रतिबंध निवारित नहीं होती है तो शक्ति कार्य नहीं करती है ऐसा करना पड़ेगा कभी कभी शक्तिमान होने पर भी अपने अज्ञान के कारण वो शक्ति को प्रयोग नहीं कर पाता जैसा हनुमान जी में था हनुमान जी में पूरे गंगा तक तैर करके जाने की शक्ति थी बहुत इतना दूर तक जो है तैर के जाना आता नहीं तो शक्ति थी लेकिन उनका जो है ना वो अपने को छोटा मान करके वो भूल गया तो भूल जाने से फिर जाम भगवान ने उनको याद दिलाया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पास शक्ति है तुम तो वायुपुत्र हो अंजनी नंदन हो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति इतने सब वर मिला है महादेव से तुम्हें वर मिला हुआ है और क्या क्या मिला हुआ है इसलिए तुम तो ये चुटकी वर में ही कर सकते ऐसे करके उनकी स्तुति करके याद दिलाया तब हनुमान जी को याद आए ओ, वो ऐसी शक्ति है मेरे पास तो ठीक है फिर मैं कर देता हूं ऐसे करके फिर जो है वो अंगूठे दे करके फिर वो निकल जाते हैं वहां पैर को पार करने समुद्र पार करने तो ऐसी शक्ति को याद दिलाना पड़ता तो अज्ञान के कारण विस्मृति के कारण शक्ति बाधित भी रहती तो यह दिलाकर के शक्ति को प्रकट किया जाता है इसका मतलब क्या है शक्ति रहने पर भी किसी निमित्त से बाधित हो सकती है ऐसा अर्थ निकला तो हम तो केवल प्रतिबंध अप्रतिबंध की बात करते हैं यह कर्म में शक्ति होती है कि नहीं होती इसकी बात हम नहीं करते यह तो शास्त्र ने पहले कर रखा वो तो परिणाम प्रक्रिया जैसा हमने बोला परिणाम प्रक्रिया रहेगी अब जैसा बीज है समझो बीज में हमने दृष्टांत दिया बीज जो है आप डालेंगे तो अवश्य परिणाम करके वृक्ष को उत्पन्न करेगा उसको रोका नहीं जा सकता किंतु अभी आप उसको रोकना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा वो बीज को पका कर खाना पड़ेगा तो खाएंगे फिर तो वृक्ष होगा नहीं या तो उसको भर्जन करना पड़ेगा फ्राई करना पड़ेगा बाधित हो जाएगी फिर वो काम करेगी नहीं वो तो हो जाएगी वो अन्य प्रकार से काम करती है शक्ति नष्ट नहीं होती है वो पका करके खाने के बाद भी आपको शक्ति मिल रही है ना नष्ट नहीं होती है। वो, वो का, वो काम नहीं कर सकती आप वो वृक्ष नहीं बन सकता ऐसे करके बाधित करने की तरीका है इसीलिए ऐसा यहां भी किया जाता है नहीं कर्म क्षीय दे इत्येतदी स्मरणम औसर्गिकम ये जो स्मरण है ना कर्म का क्षय नहीं होता है अवश्य फल देता है इत्यादि जो स्मरण स्मृति में है ये सब औत्सर्गिक है यदि स्मरणम औसर्गिकम यह का क्या अर्थ है क्या अर्थ है क्या किसी को याद नहीं यही होता हमारे तो शक्ति सारे गए हुए याद नहीं है कुछ होता है औसर्गिक कई बार आया ये औसर्गिक मान ये सामान्य विधि है जो प्रथम विधि है सामान्य विधि है उत्सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि जब प्रारंभ में आते हैं उसको प्रारंभ में जो कहते हैं उसको उत्सर्ग कहा जाता है ये प्रारंभिक विधि है सामान्य विधि है और उसमें फिर विशेष विधि होते हैं तो ये सामान्य विधि को औसर्गिक कहा जाता है ये मीमांसकों की भाषा है औसर्गिक ऐसे स्वर्ग का कामो ये जेता की विधि है जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो ये धन करें यह बोल दिया न भोगा त्रदे कर्म क्षीय दे तदर्थत्वाद वो उसका क्या अर्थ है अभी देखिए क्या अर्थ करने जा रहे देखिए नहीं कर्म क्षीय इसका क्या अर्थ है कि भोग के बिना कर्म का क्षय नहीं होता है यही उसका अर्थ है किसका नहीं कर्म क्षीय इसका भोग भोग के बिना कर्म क्षीय दे न कर्म नष्ट नहीं होता है यही इसका अर्थ है हम अर्थ को थोड़ी बिगाड़ रहे वो तो है इस किंतु क्या है अब क्या है कि भोग के बिना कर्म नष्ट नहीं होता है इसका मतलब जो कर्म अभी रह गया आपके पास वो अवश्य भोग को देगा ये उसका अर्थ होता है उसका दोनों का संबंध वही है परिणाम के अंदर पूर्व भाव से उत्तर भाव आता है उत्तर भाव में वो फल को प्राप्त करता ऐसा होगा भोग होगा अवश्य हो होगा ईश्य दे प्रायश्चित आदि ना किंतु इसके बीच में प्रायश्चित आदि के द्वारा उसका क्षय भी माना जाता है क्षय भी माना जाता है दूसरी बात अब बाद में कहेंगे दूसरी बात क्या है कि वो कर्म फल तो रखा है अपने पास शक्ति को और वो भोग के बिना नष्ट भी नहीं होता किंतु अभी स्थिति यहां क्या हो गई यहां भोगता नहीं है अब क्या करेंगे अब भोगता होगा तो तभी भोग देख पाएंगे ना अब अब जिस भोक्ता ने कर्म किया था वो अभी भोगता नहीं है उसने डिक्लेयर कर दिया मैं भोगता नहीं हूं न करता न भोगता अब उन्होंने बोल दिया वो नहीं चाहते हैं वो उसका भोक्तृत्व तो समाप्त हो गया अब भोक्तृत्व तो समाप्त हो गया तो ये कर्म कहां भोक्ता को पकड़ेगी कौन सा अब दूसरे के पास तो जा नहीं सकता इसीलिए वो बाधित हो जाती है उसका नियम तो वही है जब भोक्ता आएगा तो तुरंत फल देंगे लेकिन अब क्या है ये तो प्राचितादि के द्वारा आपका तो निवारण होगा और इसका जो है भोक्तृत्व भोक्ता भी नहीं मिलता उसका भोक्ता जो और कोई बन गया जैसा होता है ना कोई एक नाम से अपना पैसा और संपत्ति आदि जमा करके रखा था और बाद में उसने नाम बदल दिया फिर तो पहले वाला नाम वाले को मिलेगा नहीं वो तो वो उसका अलग हो गया इसका अलग हो गया नाम परिवर्तन करते तो नाम परिवर्तन किया तो व्यक्ति बदल जाता है ऐसा ही इसने नाम परिवर्तन किया अपने आइडेंटिटी बदल दिया पहले तो मैं करता भोगता मैं जीवात्मा हूं मैं सब कुछ करता हूं कर्म भला भोगता ऐसा जान करके बड़ा अभिमान करता था अब से बोलता है मैं अहम ब्रह्मास्म हूं मैं न करता न भोगता न कुछ भी नहीं है मैं कुछ कर, कर्म भी नहीं किया ना कोई फल भी मेरा नहीं है ऐसे करके उन्होंने बता दिया बता करके वो उसमें स्थिति में बैठा हुआ अब ये कर्म जो है वो भोक्ता को ढूंढने जाता है तो भोक्ता आप नहीं मिलेगा ऐसी भी स्थिति है इसलिए कर्तृत्व तो अभिमान समाप्त तो होते ही भोक्तृत्व तो अभिमान भी समाप्त हो गया और उसने वो ये निश्चय किया कि मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं तो कर्म जो किया उसका परिणाम तो हो गया लेकिन मैंने किया है करके इसका जो संबंध था उसका विच्छिन्न विच्छेद हो गया ये पिछले अधिकरण में ये बोला था उसका विच्छेद होने के कारण अब वो उसके कनेक्टिविटी नहीं अब कर्म में जो एड्रेस दिया था ना जो संकल्प करके एड्रेस दिया था जिस जो, जिसको लेके चित्रगुप्ता आपको फल देने वाले थे अब चित्रगुप्त के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस में आदमी नहीं वो एड्रेस जो है ना जाली हो अब अभी अड्रेस का आदमी प्राप्त नहीं होता तो दूसरे एड्रेस वाले हो गए ना वो नाम बदल दिया हाँ बदल दिया नाम बदल दिया ऐसा तो ये सब गड़बड़ करते थे ऐसा गड़बड़ कर दिया तो फिर वो चित्र गुप्त ढूंढते रहेंगे अभी क्या होगा इसका ऐसा इसीलिए ये संकल्प करते समय नाम बोलना संकल्प करना आप गोत्र बोलना इत्यादि सब जरूरी है और दूसरा सन्यास के बाद में ये सब नहीं बोलना भी जरूरी है अब सन्यास के बाद में आप पितृकर्म करने जाएंगे गोत्र कर्म करने जाएंगे ना फिर तो आप सन्यास नहीं रहेगा क्यों वो कर्म सब आपके पास आएगा क्यों वो चित्रगुप्त तो ढूंढ रहा था आपको वो आप कहां गया गए तो आप उसको पता चलेगा अरे ये तो इधर है वो तो छोड़ा नहीं है वो पकड़ेगा आपको वापस पकड़ेगा इसलिए सन्यासी होने के बाद में कभी भी पितृ संबंधी न संपत्ति लेना है ना कर्म करना है पितृ कर्म नहीं करना चाहिए इसको बहुत बड़ा दोष मानते क्योंकि उन्होंने तीनों व्यासपति को त्याग कर दिया त्याग कर दिया तो आप कौन से कर्म करने जा रहे कर्म करेगा जरूर फल आएगा ऐसे हम कई बार हम स्वामी जी से भी इसके विषय में पूछे थे। तो कई लोगों को होता रहता है जिसको इस प्रकार ज्ञान है फिर भी आसक्ति के कारण वो जाके करते हैं करते हैं तो जरूर उसका दुष्परिणाम होता हो कर रहे क्योंकि वो ये यहाँ आप सन्यास को उल्लंघन कर रहे हैं और सन्यास में जो कर्म किया उसका परिपालन नहीं कर रहे तो उसको वापस आना ही है पर यदि नहीं आएगा तो उसमें सत्यता नहीं है ना जैसे आप शास्त्र में बोल रहे हैं इसकी सत्यता तो समाप्त हो जाएगी तो आपके पास इसलिए वो नहीं आ रहे क्योंकि आपने सब कुछ त्याग दिया अपने गोत्र पात्र सब जो भी आपके पूर्व संबंध है उसको सब आपने वहां कर्म करके समर्पण कर दिया उसके बाद आपको सन्यास दिया है तो बाद में आप किसी भी से संबंध नहीं कर सकते करेगा तो विशेष करके पैतृक संपत्ति का पैतृक संपत्ति और संबंधी कर्म कुछ नहीं करना चाहिए करेगा तो फिर आपको वापस गया हुआ जैसा होता है ये हमारे भी बीच में कई लोग नहीं समझते ये सन्यास सन्यास लेने के बाद भी इनको मालूम नहीं होता है, सन्यास का क्या होता है और ये नियम रखा है ऐसा ये अर्थ नहीं है कि वो सब शत्रु बन गए आपके पूर्व आश्रम वाले सारे शत्रु बन गए ये अर्थ नहीं है आपका कोई शत्रु भी नहीं है मित्र भी नहीं है लेकिन कर्म संबंध से यह होगा आप उसमें आसक्ति रखेंगे तो किसी भी प्रकार आपको उसका संबंध बनेगा यह इसीलिए यहां विच्छिन्न करने का अर्थ दो प्रकार से अभिभाषिकर करेगी एक तो वह जो ये सामान्य विधि का उल्लंघन करके बताते जो कर्म तो होता ही है जो कर उसी से जो विकल्प वैकल्पिक मार्ग तो प्राश्चित ही निकलता अब उसके बाद में यह संन्यासि विधान में यह विशेष होता है अब ब्रह्म ज्ञान होने पर तो होता ही है संस में कर्म के द्वारा हम कर्म परित्याग करते हैं? और ब्रह्मज्ञान में आत्यंतिक रूप से सर्व सर्वसंजित कर्म होगा होता है ऐसा करके मानते हाँ ये सब लोग पूछते रहते हैं आपने भी याद रखा है हाँ <laughs> तो ये जो है उन्होंने जो किया है ना वो तो अपने पूर्व जो है एक वजन के कारण किया है अब पूर्व ने उनके जो संन्यास के समय में जो वजन दिया था उस वजन को परिपालन करने के लिए किया और उसे कोई संबंध से नहीं किया मित्त मात्र तो निमित्त मात्र की बात नहीं है वो वचन का परिपालन करना है इसके कारण उसको किया है ऐसे कई होते हैं जैसे भीष्म पिता ने अपने गुरु क्या पिता के वचन के परिपालन करने के लिए किया है तो वचन परिपालन के लिए वो किया है तो ऐसा वो अलग होता है ये एक विशेष स्थिति में होता है और केवल उन्होंने उतना ही नहीं किया बहुत कुछ और भी किया अब वो करने के लिए कोई जाता है तो कई लोग यही निमित्त बोलते कि ये ऐसा हमारे आचार्य जी ने किया तो हम भी करेंगे आचार्य जी ने किया वो नहीं केवल आचार्य वही नहीं किया बहुत सारे और कार्य किया अब बाकी भी आप कर सकते हैं तो वो करो वो तो कैसे गए थे आपको फ्लाइट टिकट लेकर के नहीं गए थे वो तो आकाशमन के मार्ग में गए थे तो आकाशमन के मार्ग में आप भी जाओ नहीं तो कम से कम पानी में तैर के तो जाओ हाँ तो नहीं होता है तो ऐसे करने की शक्ति आपके पास है तब तो आप कर सकते हैं ऐसे ही कोई किया है ऐसा नहीं कर सकता तो इसलिए उनका कुछ अब वो विशेष स्थिति में ऐसा किया है और भी शास्त्र में कुछ उदाहरण मिलते हैं इस प्रकार से नहीं वो नहीं है कारण वो तो आप वो इधर नहीं बोल सकते कि आगे पीछे नहीं तो तो आगे पीछे जिनका नहीं है वो सब फिर जाने लगेंगे हाँ, तो वो वो क्या है वहां उसके जो स्टोरी के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि वो जो वहां उस समय उनके जो संन्यास के निमित्त बना वो निमित्त था वो माता के जो वजन है वो वजन के आश्रय लेकर के उन्होंने बाकी कार्य किया संन्यास का जो कार्य किया तो उस वजन में एक कंडीशन ये रखा था वो कंडीशन को मतलब वो जो प्रतिबद्धता है उसको उन्होंने परिपालन किया बस उतना ही किया वो उतना करने का होता है बस इसके लिए कुछ लोग विरोध भी, भी किया उस समय भी उनके ही रिश्तेदार लोगों ने विरोध किया और कोई बंधु नहीं आए इत्यादि हो सब घटना हो गया तो वो एक विशेष परिस्थिति में किया वो कभी भी शास्त्र में ऐसा करने के लिए नहीं कहा वो विशेष परिस्थिति के कारण किया और उस समय भी क्या वो बालक थे वो तो अबोध बालक थे न? उस समय जब उन्होंने वजन दिया था तो वो भी एक कारण होता नहीं तो तो होता तो क्योंकि वो करने पर जो बालक जो उस समय वजन दिया उस वजन को यदि वो सत्य मानते हैं तो उनको करना पड़ेगा जैसा आपने किसी को बचपन में वजन दिया यदि आप वजन को आप सत्य मानते हैं तो नहीं निभाते निभाना पड़ेगा क्यों वजन को आप सत्य मानते तब तो उस समय क्या ज्ञान रहता है अभी अभी जिस समय संन्यास विधान में जो जो कहा गया है संन्यास विधान में गया है और उसके बाद में क्या स्थिति है उसके पहले किस क्या स्थिति है व्यवहार दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा इसलिए उन्होंने ऐसा किया है ऐसा मानना पड़ेगा और इसके, इसके अनुसार वो पूरा शास्त्र है ऐसा कहीं नहीं लिखा शास्त्र संबंध नहीं लिखा इसलिए तो उनके बंधु लोगों ने उसका विरोध किया था और वो विरोध को उन्होंने स्वीकार भी किया ऐसा नहीं कि नहीं स्वीकार किया और फिर उसके कारण उनके जो शिष्य है शिष्य लोगों ने सहारा उसका अनुसरण किया ऐसा भी नहीं किसी ने किसी ने अनुसरण नहीं किया उसका वो एक परिस्थिति विशेष में ऐसा किया जाता है तो वो अलग बात होती है वो शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो हाँ, बाकी हमें शास्त्र के अनुसार करना पड़ेगा कोई भी बड़े आचार्य कोई भी ऐसा कोई भी आचरण किया वो शास्त्र के अनुसार जोड़ करके आपको उसका अर्थ करना पड़ेगा समझना पड़ेगा इसलिए शास्त्र में तो कर्म के संबंध में जो विधान किया गया इसी प्रकार किया है और कई लोग जो है ना इसमें ये निकाल करके आपने घर में जाते हैं तो घर के जैसे व्यवहार करते हैं और उनके ऐसे करते हैं तो वो भी गलत है क्योंकि आपके घर का आपके संबंध में व्यवहार फिर नहीं रहता है ऐसे शास्त्र में लिखा आप कहीं भी इसके विषय में संन्यास के विषय में हो और ज्ञानी का तो अलग बात है उस विषय में तो यही लिखा है आपको दूसरा लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं और कोई भी आचार्य लोग उसका अनुबोधन भी नहीं करता तो आप कैसे करोगे तो सारा उल्लंघन करके आप कर रहे हो यही तो आ तो अब उसका कारण क्या है आप आ सकती तो आ सकती होंगे तो जरूर कर्मफल आ जाएगा और कर्मफल का विच्छेद कैसे करेंगे काली आप बोलने से नहीं होता है आचरण में भी ऐसा होना पड़ेगा हाँ भी आएगा तो वही आए बोला है उसका तो दोष आना ही है क्यों जैसा अभी अकरतृत्व भाव से नहीं कर रहे आप अकर्तृत्व भाव में और जो जिस परिस्थिति में आप है उसको लिए बिना आप कर रहे हो तो उसका दोष तो होगा इसलिए उसका कर्म का संबंध होगा तो ज्ञानी का ये अलग है ज्ञानी तो वो उत्तम स्थिति में पहुंचने के बाद में ये सब बातें तो होती नहीं है ऐसा तो वहां है और उससे परे ही होते हैं तब भी ये कर्मा इस प्रकार से निवृत्त हो सकता है ये विधान बताना चाहते हैं यही इधर विचार करेंगे समय हो गया ओम पूर्ण मधर्ण पूर्ण और और और ओम शांति शांति शांति शांतिराज